तो तो संस्कारों का बताया निरोध्याना प्रज्ञा से जन्म संस्कार रितम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार का निरोध होने पर सभी का निरोध हो जाने से रितंबरा प्रज्ञा तो समाधि कालिक प्रज्ञा है समाधि में होने वाली प्रज्ञा क्या है रितम्बरा प्रज्ञा है तो उस समय अन्य संस्कारों का निरोध तो व्यक्ति करता ही है केवल तो रिसम्बरा प्रज्ञा का अभ्यास करता है तो उसी के संस्कार देखते हैं तो चिगंबरा प्रज्ञा जन्म संस्कार का निरोध होने पर सभी का निरोध हो जाने से सभी के निरोध से लेना है यहाँ पर रिसम्बरा प्रज्ञा का निरोध और उसपे जन्म संस्कार का निरोध है। संस्कार के अनुसार प्रज्ञा होती है जब संस्कार का ही निरोध हुआ तो रिसम्बरा प्रज्ञा भी होगी तो रितंबरा प्रज्ञा जन्म संस्कार का निरोध होने पर सभी का निरोध हो जाने से सभी निरोध से क्या लेंगे प्रज्ञा और उससे जन्म संस्कार का निरोध होने से निर्बीज समाधि होती है बीज का आलंबन या समाधि होती है आलंबन रहित समाधि को असंप्रज्ञात समाधि होती है तो रितंबरा होती है संप्रज्ञात समाधि में संप्रज्ञात समाधि में स्थूल विषय सूक्ष्म विषय और पुरुष भी इसी में विषय आत्मा जिसको की विवेक क्षति कहते है संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा है जिसमें होती है विवेक होती है मतलब बुद्धि से भिन्न अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है तो संप्रज्ञात समाधि ज्ञान रूप है उसी से क्या है कि पाप पूर्ण रूप बंधन सभी दग्ध हो जाते हैं ज्ञान आग्नि सर्व परमाण भ तो समाधि कैसे योग शास्त्र की ज्ञान रूपा है और सम्प्रज्ञात समाधि होने से जीवन कृतकृष्ट हो जाता है आत्म साक्षात्कार के बाद कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है इसलिए योगी क्या करता है चित्त की सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर देता है तो संस्कार का भी निरोध हो जाता है सबका निरोध हो जाता है क्या होती है असम्प्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि की आवश्यकता योग दर्शन से अतिरिक्त तो कोई मानता नहीं है शंकर मत क्या है की आत्म साक्षात्कार होने पर फिर और कोई अपेक्षा नहीं रहती है न्याय वैशेषिक मत में भी और कोई अपेक्षा नहीं रहती है वैष्णव मत में क्या है कि देखो भगवान के अनुग्रह से अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है निश्चित है भक्त पहले भगवान का भजन करके भगवान का साक्षात्कार भी कर लेता है भगवान के साक्षात्कार के बाद भी अपनी आत्मा का ठीक ठीक बोध हो पाता है और अपनी आत्मा के साक्षात्कार के बाद भी उसको परमात्मा के साक्षात्कार होता है इन अंतर होता है दोनों स्थितियों में आत्म साक्षात्कार के पहले जो आराध्य प्रभु का साक्षात्कार होता है वो भी आनंद रूप ही होता है लेकिन उस समय व्यापकता की अनुभूति नहीं होगी उनके है ना सर्वव्यापकता की वो सर्वात्मा है सर्व व्यापक है इस रूप में अनुभव नहीं होगा और वो भक्तों के कल्याण के लिए जिस भी विग्रह को धारण करते हैं वो चिन्मय है अपराकृत है इस रूप में पहले अनुभव नहीं होगा अपनी आत्मा के साक्षात्कार के बाद में जब सिर्फ परमात्मा का भजन करते रहते हैं तब तो उनकी सर्व और उनके वो जैसे करुणा वर्णालय है, है ना सभी का उद्धार करने वाले हैं तो ऐसा जैसा शास्त्र वर्णन करते हैं तो सभी रूपों में अनुभव होता है साक्षात्कार तो के बाद भी तो तभी शुक्र गीता भजन के तो ज्ञानी के अनुसार भजन करता है कि नहीं करता है करता है। जो कहते हैं है ज्ञानी कुछ नहीं करता है वो तो गीता ऐसा समर्थन नहीं करती है गीता तो ज्ञानी के द्वारा भी भजनी भगवान को कहती है मुक्ता नाम परमागति विष्णु शास्त्र नाम है ब्रह्म सूत्रो के साथ मुक्त डॉक्टर भी वसुदेव साध मुक्तों के द्वारा भी आश्रय लेने योग्य भगवान है तो चार के बाद भी वैष्णो मत में जो है क्या है परमात्मा के भजन की आवश्यकता रहती है और शास्त्र ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं और असम्प्रज्ञात समाधि की आवश्यकता कोई समझता नहीं है योग दर्शन से अतिरिक्त और असम्प्रज्ञात समाधि की यह महिला बताई जाएगी कि प्रारब्ध को क्षण करती है, है न और जिन शास्त्रों को आपने पढ़ा है वहाँ प्रारब्ध को क्षेण करने का कुछ आया है नहीं आया ये इसलिए विशेषता है कि तो प्रारब्ध को क्षेत्र करने का सामर्थ्य समय है करने क्योंकि से सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं कौन से सभी कर्म श्रीमाण स्त्री माण संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं तो प्रारब्ध इतर सर्वकर्माणी ऐसा लोग व्याख्यान करते हैं सर्वकर्माणी का प्रारब्भ से इतर सभी कर्म ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाते हैं तो सर्व कर्म से कौन क्योंकि बात ऐसी है ना देवी भागवत में आता है ना भुगतम छम कल्प कोठ सतकड़ो तो करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का क्षय भोगे कर्म का क्षय होता है देवी भागवत वचन कहता है और गीता कहती ज्ञान अग्नि से सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं तो दोनों शास्त्र वाक्यो का विरोध होता है ना विरोध प्रतीत होता है वास्तव में इनका कोई विरोध होना नहीं चाहिए तो विरोधा भाष प्रतीत होता है उसके निवारण के लिए आचार्य गीता वचन का क्या अर्थ करते हैं प्रारभ बेतर सर्वकर्माण प्रारब्ध प्रारब्भ इतर सर्वकर्म कौन हो गए क्रीमाण और संचित और ऐसा अर्थ करने से क्या है कि दोनों वचनों की संगति हो जाती है गीता की भी संगति हो गई कि भाई प्रारब्ध से सभी कर्म भोगने पड़ेंगे और जो देवी भागवत बचन है जो कहता है बिना भोगे करोड़ों कल्प बीतने पर भी कर्म क्षण नहीं होते हैं तो किन कर्मो के भी समिति रहता है के हो जाती है। तो प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है सब ऐसा मानते हैं तो शरणागति है से प्रारंभ क्षण हो होता है वहाँ पर भक्ति और प्रपत्ति में भेद है भक्ति इस प्रारब्ध को क्षण नहीं करती है शरणागति प्रारंभ को क्षण करती है भक्ति मतलब जो आप अब एकाकार परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे ना उस मिसर्ग में जो ब्रह्म विद्याएं कही गई हैं उसके अनुसार जो आप परमात्मा का सतत अनुसंधान करते रहेंगे अपने आराध्य प्रभु का वो तो भक्ति हो गई वो तो भक्ति हो गई वो ब्रह्म विद्या है और ये तो प्रसि क्या है जो है ना सक्र दे प्रपन्नाया तबा इसमें या सके अभयम सर भूतानी महारि वाल्मी भी कहते हैं ईदवारी भी जाती है भक्ति जो आदिति की अपेक्षा करता है बार बार और शरणागति आदृति की अपेक्षा नहीं करता बस एक बार शरण स्वीकार कर ली जाती है फिर कुछ नहीं करना होता है तो वो जो है ना वो प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है उसका वर्णन भी अलग है और भक्ति जो प्रसक्ति है ना शरणागति वो भी ज्ञान विशेष है पृथ्वी संहिता में आता है की जो शरणागति है वो भी की ज्ञान से ही जो है मुक्ति होती है तो शरणागति से कैसे हो जाएगी भाई शरणागति भी ज्ञान विशेष है पृथ्वी संहिता से ही आता है तो उनके यहाँ भक्ति योग आवृति की अपेक्षा करता है ब्रह्मसूत्र में ना आवृत्ति और सक्रिय प्रो ब्रह्म विद्या है वो आवृति की अपेक्षा करती है और ये आवृत्ति की अपेक्षा नहीं सक्रिय देव एक बार ही की जाती है गीता में क्या सर हनुमान चरित्र महान एकम शरणम व्रत रामानुजाचार्य इसका तो भक्ति पर्क करते हैं बल्लभाचार रामानंदाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ये सभी अर्थ इसका श्रहणागति पद करते हैं तो शरणागति को एक बार है उसमें आवृत्ति नहीं विश्वास हो हो आत्मा और यहाँ पर प्रारब्ध को छीण करने वाली असंप्ञा समाधि है ऐसा आगे बताया जाएगा तो अब देखो इसको लगाइएति भी बहुत कठिन है लेकिन वो ओके शुरू को समझना सब जानना बहुत मुश्किल पड़ता है ना भगवान पर दृढ़ विश्वास होना शरणागति का अधिकारी वही है जो असिंचन में अनिन्य गति है अन्य गति है जो भगवान से अतिरिक्त किसी को अपना आश्रय नहीं मानता है किसी को अपना साधन नहीं मानता है ऐसा मन में ऐसा भाव आना कितना कठिन है वही शरणागति ऐसा जो ज्ञान योग कर्मयोग इनमें से किसी को भी करने में अपने को समर्थ मानता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान ही हमारे सब कुछ होना भी कितना कठिन वही उस अधिकारी वही उसको अब देखेंगे यहाँ पर केवल विरोधी लेना है यहाँ पर निर्वीत समाधि निर्वीत समाधि या असम प्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञात समाधि केवल जो असम प्रज्ञात समाधि होगी तो उस समय रितम प्रज्ञा रहेगी प्रज्ञा तो संप्रज्ञात समाधि में होती है और ये भी क्या है ना धे के आकार की वृत्ति इसका भी विरोध करना पड़ेगा तो ये निर्वीत समाधि असम्प्रज्ञा समाधि केवल रिसम्बरा प्रज्ञा की ही विरोधी है क्या दिसम्बरा प्रज्ञा की विरोधी है और रिसम्बरा प्रज्ञा जल संस्कारों का भी विरोधी है ये कहना चाहते है तो ये असम प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा का विरोधी है की नहीं है लेकिन केवल रिसम्बरा प्रज्ञा विरोधी है क्या उसके साथ अन्य का भी विरोधी है इस अभिप्राय से कहते हैं विरोधी है मतलब असंप्रज्ञात समाधि काल में नहीं होती है इस अभिप्राय से कहा है हालांकि प्रज्ञा के बाद ही असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति आएगी पर असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति काल में रिसम्बरा प्रज्ञा होगी क्या इसलिए विरोधी कह दिया है सात लेना है निर्वीज निर्वीजा समाधि असंप्रज्ञात समाधि केवल समाधि प्रज्ञा की विरोधी नहीं है मतलब केवल रितंबरा प्रज्ञा की विरोधी नहीं है बल्कि प्रज्ञा प्रज्ञाकृता नाम अपी कर प्रज्ञा से होने वाले प्रज्ञा नाम संस्कार नाम अपनी प्रतिबंधी होती रितम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कारों का भी विरोधी होती है रितंबरा प्रज्ञा से जन्मे संस्कारों का भी विरोधी होती है इसलिए उन संस्कारों के रहते असंप्रज्ञा समाधि नहीं होती है उन संस्कारों के रहते असंप्रज्ञा समाधि तो असम प्रज्ञात समाधि के लिए क्या करना पड़ेगा उन संस्कारों का विरोध करना पड़ेगा तभी तो आए ना तस्तल तो असम बल की बल की तथा पितम्बरा प्रज्ञा जन संस्कारों का भी विरोधी होती है यहाँ पर प्रतिबंधी बहुत ही भौती क्रिया क्या है वो तो निर्विजा समाधि है नविकल्प की अपेक्षा असम शब्द का प्रयोग करना यहाँ देखेंगे निर्विकल्पक का किन किन अर्थों में भागेत्री होगा देख लीजिएगा लीजियेगा किस कारण से किस कारण से विरोधी है ये प्रश्न उठाया है तो इसका उत्तर है निरोध से जन्य संस्कार निरोध से जन्य जब आप क्या करेंगे चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे तो चित्त की वृत्तियों का निरोज। तो निरोध से भी क्या है निरोध के संस्कार पड़ेंगे दुस्थान के संस्कार और निरोध के संस्कार दो अलग अलग संस्कार हुए ना तो निरोध से होने वाले संस्कार समाधि प्रज्ञा से जन्म संस्कारों का उदार करते हैं ध्यान देंगे एक तो रिकम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार है तो जैसे ऐसा ध्यान देना कालिक संस्कार जो है व्यवहार के संस्कार और रितम्बरा प्रज्ञा से जन्म संस्कार उनमें कौन से संस्कार अच्छे हैं हाँ तो उसके कारण क्या है व्यक्ति वो समाधि के लिए बैठेगा रिकम्बरा प्रज्ञा के लिए बैठेगा ठीक है और जब विशम्बरा प्रज्ञा से भी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो क्या है वो विदम्बरा प्रज्ञा को भी रोकना चाहेगा तो फिर वो जो सर्वनिरोध है ना तो वो निरो के निरोध से होने वाले संस्कार की निरोध से होने वाला संस्कार समाधि प्रज्ञाजन संस्कार का बाध करता है प्रज्ञा जन्म संस्कार का बाध करता है ठीक है ये सभी के निरोध विसम्बरा प्रज्ञा के बाद की स्थिति है आगे ध्यान देंगे निरोध स्थिति तो यहाँ पर निरोध से अच्छा निरोध पर निरोध समाधि निरोध का क्या है निरोध समाधि या असंतृत्या समाधि ध्यान देंगे यहाँ संस्कार आया था ना तो निरोध से जन्य संस्कार निरोध जैसे व्युत्थान से जन्म संस्कार होते हैं वैसे निरोध से जन्म भी क्या होते हैं जब निरोध से जन्य संस्कारों के कारण क्या होगा व्यक्ति चित्तवृत्ति को निरुद्ध करना चाहेगा क्या करना चाहेगा चित्तवृत्ति को और निरुद्ध करना चाहेगा तो निरोध से जन्म संस्कार होते हैं इसको हम कैसे समझे तो भाषाकार बताते हैं निरोध, निरोध, समाधी, निरोध समाधी का तो निरोध समाधि मतलब असंप्रज्ञा समाधि निरोध समाधि की स्थिति के कालक्रम का अनुभव होने से निरोध समाधि में स्थिति किसी योगी की हो गई तो निर्वो गयी नि, में निर्ग्या. निरोध समाधि निरोध समाधि का तो निर्वी समाधि निर्भी समाधि में किसी योगी की स्थिति हो गयी तो स्थिति कभी एक घंटे रहेगी कभी दस घंटे रहेगी तो अलग अलग काल होगा ना तो निर्वी समाधि की स्थिति कालक का कालक का। <काव़ेंगे> कालक का के कालक्रम का अनुभव होने से कालक्रम का निर्वी समाधि में स्थिति के कालक्रम का अनुभव के द्वारा कालक्रम के अनुभव के गा। द्वारा इसे आज दो घंटे निर्वीर समाधि रही किसी दिन दस घंटे निर्वीर समाधि रही तो इससे क्या मालूम होता है कि निर्वी समाधि के भी संस्कार होते हैं निर्वी समाधि के भी हाँ कालक्रम के अनुभव के द्वारा निरोध चित्त का है कि निरोध कालिक चित होगा निरोधकालिक चित्त मतलब निरोध समाधि समाधिकालिक चित चित जन संस्कारों का अस्तित्व अनवे है चित्त है ना निरोध समाधि काल में होने वाले चित्त के संस्कारों का अस्तित्व चित्त के संस्कारों का अस्तित्व या तो ऐसा समझ लेना ठीक है चित्त के संस्कारों का अस्तित्व दोबारा लगाएंगे निरोध समाधि में स्थिति निरोध समाधि में स्थिति के काल क्रम के अनुभव के द्वारा होने वाले संस्कारों का अस्तित्व अनमेय है संस्कारों का अस्तित्व अनुमेय है मतलब संस्कारों का अस्तित्व का अनुमान करना चाहिए है ना तो संस्कारों किसमें होंगे चित्त में और यह निरोध समाधि कालिक जो चित्त में होने वाले संस्कार हैं इन संस्कारों को क्या कहेंगे निरोधज संस्कार क्या कहेंगे मतलब निरोध से जन्म संस्कार कहेंगे और ये किसके द्वारा अनुमे है किसके द्वारा अनुमे है संस्कार बोलो कालक्रम के अनुभव के द्वारा किसका काल क्रम निरोध समाधि की स्थिति के कालक्रम के अनुभव के द्वारा निरोध काल के होने वाले संस्कारों का अस्तित्व अनुमेय है ध्यान देना इन संस्कारों के लिए ही निरोधक संस्कार ऊपर कहा गया है तो निरोध से भी संस्कार होते हैं आगे की पंक्ति देखेंगे व्युत्थान निरोध समाधि प्रभु ही ऐसा लगाएंगे यहाँ पे व्युत्थान का निरोध ध्यान देना जब रितंबरा प्रज्ञा होती है या संप्रज्ञात समाधि होती है तो उस समय व्यवहारिक संस्कारों को क्या कहते हैं व्युत्थान संस्कार क्या कहते हैं और उसकी अपेक्षा अच्छे संस्कार कौन हुए समाजिक संस्कार विकम्बरा प्रज्ञा जन्य संस्कार श्रेष्ठ हुए उससे उत्तम हुए लेकिन ध्यान देंगे कि असंप्रज्ञात की अपेक्षा असंप्रज्ञात की अपेक्षा संप्रज्ञात भी है जैसे कि जो संप्रज्ञात की अपेक्षा व्यवहार क्या है आपका व्युत्थान है और असंप्रज्ञात की अपेक्षा संप्रज्ञात भी क्या है अपन की लगाएंगे उत्थान से आप संप्रज्ञात को आप पकड़ सकते इस दृष्टि से असंप्रज्ञात तो की अपेक्षा संप्रज्ञात व्युत्थान है तो संप्रज्ञात समाधि के निरोध समाधि ज्योत्थान से संप्रज्ञात ले ली ना <laughs> तो संप्रज्ञात समाधि की संप्रज्ञात समाधि का निरोध करने वाली समाधि कौन सी समाधि हुई वो या असंप्रज्ञात तो व्युत्थान समाधि का निरोध करने वाली निर्वी समाधि से जन ने समाधि से जन् कैवल भागी यही संस्कार की कैवल्य के अनुकूल संस्कारों के साथ कैवल्य के अनुकूल संस्कारों के ध्यान निर्वीर समाधि से जन्म प्रभुई है ना प्रभु का से जन्म समाधि से जन्म जो संस्कार होते हैं कैवल भागी मतलब कैवल्य के अनुकूल कैवल्य के मोक्ष के अनुकूल वो बाधक नहीं होते हैं मोक्ष के तो कैवल्य भागी मतलब कैवल्य के अनुकूल संस्कारों के साथ संस्कार ही संस्कारों के साथ चित्त अव्यक्त रूप में अवस्थित अवस्थित करते अव्यक्त रूप में स्थित अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है अव्यक्त रूप में स्थित अपनी प्रकृति में कौन लीन हो जाता है चित्त किसके साथ है? संस्कारों के साथ मतलब असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है संस्कारों के साथ चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है पंक्ति दोबारा देखेंगे जुथान कर संप्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समाधि का निरोध करने वाली असम समाधि से जन कल्य के अनुकूल संस्कारों के साथ चित्त अव्यक्त रूप में स्थित अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति या बतायेगी एक व्याख्या लग गई इसका ये व्याख्या अच्छी है पर कुछ व्याख्याकार दूसरे ढंग से भी लगाते हैं हमने व्युत्थान से संप्रज्ञात लिया ना और उसका निरोध करने वाली कौन लिया असंप्रज्ञात प्रज्ञात समाधि तो एक ही समाधि ली ना, न्यु का निरोध करने वाली असंप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न केवल के अनुकूल संस्कारों के साथ चित्र अव्यक्त रूप में स्थित अपनी प्रकृति में भी हो जाता है महादादी कार्य को व्यक्त कहा जाता है और सबके कारण प्रकृति को कभी अव्यक्त रूप में स्थित है दूसरा इस प्रकार से भी इस इसका से लोग करते हैं कि ऐसा व्युत्थान से लिया है संप्रज्ञात दुन समाधि ऐसा लगाया मत मतलब संप्रज्ञा समाधि और निरोध समाधि का अर्थ क्या है असंप्रज्ञात समाधि दोनों पकड़ा लोगों ने संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न इससे उत्पन्न इससे उत्पन्न कैवल जनक संस्कारों के साथ चित्त अव्यूप में स्थित अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है या ऐसा लगाइए की व्युत्थान दो समाधियां नहीं ना अभी बंद करके कि समाधिया संस्कार से उत्पन्न संस्कार है नहीं व्युत्थान समाधि कौन संप्रज्ञात समाधि व्युत्थान समाधि अर्थात संप्रज्ञात समाधि से प्रभव उत्पन्न संस्कार तथा निरोध समाधि से उत्पन्न कैवल्य के अनुकूल संस्कार केवल संस्कार करने उसके साथ फिर किया है प्रभो के साथ और कैवल भागी संस्कार किसके साथ किया है निरोध निरो निरो समाधि से प्रभो ऐसा भी किया है कि व्युत्थान समाधि से जन्म संस्कार तथा असम समाधि से जन्म कैवल के अनुकूल संस्कारों के साथ चित्त अभ्यक्ष रूप में स्थित अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है कुछ व्याख्याकारों ने ऐसा भी किया है पहले बार जो हमने बताया वो ज्यादा प्रासंगिक यहाँ लगता है अच्छा एक तीसरा प्रकार भी हो सकता है पर कोई बात नहीं चलिए तस्मात से उस कारण से संस्कारा से संस्कारा से लेना यहाँ पर आपको निरोध निरोध संस्कार कौन निरोड जो निरोधक संस्कार कहा गया है ना ऊपर तस्मात से उस कारण से क्यों क्योंकिकरण से लीन होने के कारण है संस्कारों के साथ चित्त लीन हो जाता है ना तो तस्मात कर्त होगा संस्कारों के मतलब संस्कारों के लीन हो जाने से संस्कारों के ते वे संस्कार संस्कार कौन निरोधक संस्कार है चित्त अधिकार विरोधी ना चित्त से अधिकार विरोधी ना संस्कार चित्त के अधिकार के विरोधी वे संस्कार है। चित्त का अधिकार मतलब चित्त का कार्य चित्त का तो चित्त के कार्य के विरोधी वे संस्कार कौन संस्कार निरोधक संस्कार है चित्त का कार्य क्या है भोग और अपवर्ग देना तो विवेक छाती ऐसी अपवर्ग हो गया अब चित्त का कार्य कोई क्षेत्र रहा तो चित्त के कार्य हाँ, के विरोधी कौन से संस्कार हैं? हाँ चित्त के कार्य के विरोधी निरोधक संस्कार स्थिति हेतवा न बवंती चित्त की स्थिति के हेतु नहीं होते हैं निरोधक संस्कार चित्त को स्थित रहने देने कहीं पर बल्कि चित्त का निरोध कर देंगे चित्त की स्थिति का हेतु नहीं होते हैं चित्त की स्थिति नहीं रहेगी अपने रूप में वो असंतुज्ञा समाधि में चित्त जो है प्रकृति हो जाएगा अपने रूप में स्थित नहीं रहेगा चित्त लीन हो जाएगा चित्त प्रकृति में लीन होगा अपने रूप में स्थित नहीं रहेगा कि क्योंकि अवसिका अधिकारम अवसितम समाप्तम अधिकारम जिसका अवसितम समाप्तम अधिकारम कार्यम यश्य जिसका अधिकार समाप्त हो गया है जिसका कार्य समाप्त हो गया है चित्स का चित्त के दो ही कार्य है भोग देना और अपवर्ग देना भोग और मोक्ष प्रदान करना तो जब मोक्ष हो गया तब कुछ शेष रहा जन्म जन्मांतर से भोग चित्त ले रहा है विवेक छाती हो गई तो चित्त ने मोक्ष को भी संपन्न कर दिया मोक्ष भी दे चुका चित्त कैसा हो गया कोई कार्य शेष रहा तो क्या है की समाप्त हुए कार्यों वाला या कृतकृत हुआ चित्त इसलिए समाप्त हुए कार्यों वाला कृतकृत चित्त कृतकृत हुआ चित्त कैवल्य संस्कार ही सी कैवल्य के अनुकूल संस्कारों के साथ से चित्त निवृत्त हो जाता है दोबारा लगायेंगे यशमात्ते क्योंकि कैवल्य के अनुकूल संस्कारों के साथ समाप्त हुए कार्यों वाला चित्त निवृत्त हो जाता है कौन निवृत हो जाता है किसके साथ कैवल जनक और चित्त कैसा है उस समय अब अविताधिकार है समाप्त हुए कार्य वाला जिसका कोई कार्य शेष नहीं हो गया है समाप्त हुए कार्य वाला चित्त है या तो कृतकृत चित्त है कैसे है यशमात्ते क्योंकि कयुअल्य के अनुकूल संस्कारों के साथ कृष्ठ हुआ चित्त निवृत्त हो जाता है चित्त निवृत हो जाता है तस्मिन के निवृत्त होने पर अब क्या सभी वृत्तियों का निरोध हो गया कि चित्त के निवृत्त होने पर पुरुष स्वरूप मात्र में स्थित रहता है पुरुष जब तक चित्त की निवृत्ति नहीं होती है तो चित्र की वृत्ति के द्वारा पुरुष क्या है की विष्णु में स्थित हो जाता है चित्र की वृत्ति के द्वारा पुरुष में स्थित हो जाता है कब जब तक चित्त की निवृत्ति मतलब यह है कि चित्त चित्रिवृत्त होने पर स्वरूप मात्र, मात्र में स्थित होता है क्या अब योगानुशासन योगे का है तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है स्वरूप मात्र में स्थिति है किसी विषय में स्थिति नहीं है उसके निवृत्त होने पर पुरुष स्वरूप मात्र में स्थित होता है अतः इसलिए किस लिए स्वरूप मात्र में स्थित होने से शुद्ध केवल और मुक्त ऐसा कहा जाता है पुरुष कैसा कहा जाता है शुद्ध कहा जाता है केवल कहा जाता है और मुक्त कहा जाता है शुद्ध है मतलब गुणातीत गुणातीत तो है हमेशा ही आत्मा लेकिन गुणों से विचलित हो जाता है न कवल के पूर्व में क्या है गुणों से विचलित हो जाता है आत्मा हमेशा गुणातीत ही है लेकिन वो क्या होता है पहले गुणों से विचलित हो जाता है प्रकृति के गुणों से विचलित हो जाता है इस अवस्था में विचलित होगा तो विचलित नहीं होगा इसलिए उसको क्या, जाता है? है क्या जाता मतलब कहा जाता है शुद्ध है ना क्या कहा जाता है शुद्ध और केवल मतलब अकेला या वो और मुक्त कहा जाता है तदापे अवस्थान और हाँ और अन्य समय में क्या होता है वृत्ति के समान रूप वाला होता है तो रूप में स्थित नहीं होता है बल्कि वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीक होता है घटाकार वृत्ति नाम फटाकार के समान रूप वाला प्रतीक होता है उस समय के अपने रूप में स्थित होता है इसी श्री पातजलि शांत प्रवचने योग शास्त्री व्यास वास्ते समा दिखाता है इतना बांचो फटाक ऐसी है। तो साधन पाठ समाधि की स्थिति बता दी अब ध्यान देना कुछ साधन तो पहले आ गए थे ना अभ्यास वैराग्याम द्या संघरोधा तो साधन क्या बताए गए अभ्यास और वैराग्य बताए गए अभ्यास किसे कहते हैं तो अभ्यास बताया गया बताया गया हा? और ईश्वर प्रणधान बताया गया तो कुछ साधन तो समाधि उद्दिषा समाह के लिए या एकाग्र चित्त साधक के लिए योगा उद्दिष्टा योग का उपदेश किया गया एकाग्र चित्त साधक के लिए समाधि पाद में योग का उपदेश किया गया वहाँ योग का उपदेश किसके लिए था एकाग्र चित्त साधक के लिए समाहित चित्त से अर्थ है एकाग्र चित्त साधक एकाग्र चित्त साधक के लिए योग का उपदेश समाधि पाद में किया गया एकाग्र चित्त साधक के लिए योग का उपदेश समाधि पाद में उपिष्टा करते अर्थ उपदिष्टा उपदेश किया गया एकाद चित्त साधक के लिए समाधि साधने योग का उपदेश किया गया और यहाँ किसके लिए किया जाता है यहाँ पर योग कार्य योग और योग का साधन है ना योग के साधन लेना है अब ध्यान देंगे कथम व्युथित चित्तोपि कथम योग युक्त इति सिया एक व्युथित चित्ता व्युथित चित्त वाला साधक भी या चंचल चित्त वाला साधक भी संचल चित्र वाला साधक भी योग से युक्त कैसे हो योग से युक्त कैसे हो इसलिए या इस प्रकार क्या है संचल चित्र साधक किस प्रकार योग से युक्त हो योग मतलब समाधि संचल चित्त वाला साधक किस प्रकार योग से युक्त हो तो इसे बताने के लिए या योग के साधन बताने के लिए या प्रकरण आरंभ किया जाता है लग गया क्यूँकि वहाँ जो अभ्यास वैराग्य है वो को कहीं में लगा आकार की वृत्ति होगी, तो जिसको लगाने में समर्थ होगा वही तो कर पाएगा और जिसका चित्त चंचल है वो ढेय में लगा ही नहीं पाता है और फिर उसके आकार का नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर यहाँ से बता दिया पंखी लग जायेगी न तो उसके लिए क्या है तो देखो तो चंचल चित्त वाले साधक के लिए जो यहाँ अभ्यास है उसको करके बाद में फिर वही पूछना पड़ेगा ना आज बाद में से गुजरना पड़ेगा <�MMOR> तो तपास्वाध्याय प्रणिधानी क्रिया योग या तपा, तपा स्वाध्याय प्रणिधानानि इतना एक पद है तप तपस्व नपुंसकिन सात्विक है तथा तपसी तपांति तपा तपसी तपांति ऐसा है तपस्या शब्द भी संस्कृत में है और तपस्वी है दोनों है तपस्या स्त्री है और ये शांत है कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है क्रिया योग यहाँ तीन बताए कौन तप तफ स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग ध्यान देंगे यहाँ पर क्रिया एवं योगा हा? क्रिया योग कर्मधारे समाज है क्रिया ही योग है तो क्रिया योग क्यों है तो योग साधन क्रिया योग का साधन है योग का क्या है समाधि योग का क्या है तो क्रिया योग का साधन होने से, को से आ, क्रिया को क्या कह दिया उपचार से योग क्रिया योग का साधन क्रिया को क्या कह दिया योग तो तीन क्रियाएं कौन कौन तब स्वाध्याय और परिसर प्रधान ये तीन क्रिया योग हैं तो कुछ तब तो जीवन में चाहिए भाष्यकाल बताते हैं नपस्वी न योगा सिद्ध का योग सिद्ध नहीं होता है तो अतपस्वी का योग सिद्ध नहीं होता है मतलब अतपस्वी मनुष्य योग को प्राप्त नहीं करता है तो फिर यदि योगाभ्यास करते हैं तो कुछ तप अवश्य होना चाहिए ये नहीं कि की बन रहे हैं योगा और भोग विलास की सभी वस्तुएं इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या हुआ तो पास हो गया तो ये है ना अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता है अब ध्यान देंगे तब चाहिए गीता में जो बताए गए है ना तप बहुत अच्छे तप है बंग वो अब ये तब की आवश्यकता बताते हैं भाष्यकार अनादिकर्म क्ले सुना चित्र प्रत्युपस्थित विषय जाला क्या सुधीर शुद्धि तथा इति क्या अशुद्धि न अंतरेण यह अशुद्धि है ना तो पंक्ति लगाएंगे अशुद्धि तथा अंतरेण संभेदम न आपद्यते अलग अलग पकड़ जाओगे सर क्या अशुद्धि न अंतरेण न फा संभेदम आपद्यते ऐसा पद अच्छेद होगा अशुद्धि तपा अंतरेण संभेदम न आपद्यते अशु तप के बिना छीण नहीं होती है अशुद्धि तप तो के ना बिना छीण नहीं होती अशुद्धि किसकी चित्त की चित्र की अशुद्धि तम के बिना क्षीण नहीं होती है चित्र की अशुद्धि क्या है रजतम चित्त की अशुद्धि क्या है रजतम ही चित्त के अमल है इनका अभाव होने से चित्त निर्मल होता है ना चित्र की अशुद्धि किससे निवृत्त होती है सबसे और देखेंगे और ये अशुद्धि के दो विशेषण है यहाँ पर अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा ये किसके विशेषण है अशुद्धि के अनादि कर्म क्लेश और वासना से विस्तृत कर्म में जीव जो है अनादि काल से पूर्ण पाप कर्म करते ही चले आया है तो कर्म अनादि समझ गए कर्मनादि मतलब कर्म का प्रवाह अनादि है कर्म का और क्लेश भी अनादि है क्लेस आगे आएंगे अविद्यामिका राजा द्वेश और उसकी संस्कार संस्कार मतलब उसके अनादि और वासनाओं से चित्रित या वासनाओं से मिश्रित कौन अशुद्धि अशुद्धि का विशेषण नहीं है अनादि कर्म क्लेश और वासनाओं से मिश्रित अशुद्धि इनसे मिश्रित तथा प्रत्युपस्थित विषय विषय जाला समूह को उपस्थित करने वाली या विषयों विषय विषय ना मतलब प्रपंच को उपस्थित करने वाली कौन अशुद्धि मन विषय प्रपंच में चला जाता है जब मन की अशुद्धि है तो मन कहा जाएगा विषय प्रपंच में चाहेगापंच में चला जाता है तो पंक्ति लगाएंगे अनादि कर्म अनादि क्लेस और अनादि वासना से मिश्रित तथा जिसे समूह को उपस्थित करने वाली अशुद्धि नहीं होती है तब के तब के के बिना बिना बिना को को प्राप्त प्राप्त नहीं नहीं होती है। नहीं होती है कौन? आ, तो है कौन है तो अशुद्ध बोलो हाँ तब देखो तपा अंतरेण संवेदम क्या बताया क्षीणता तब तब के बिना क्षीणता को प्राप्त नहीं होती है आप प्राप्त होना है ना तब के बिना संवेदन करके क्षणता तब के बिना क्षणता को प्राप्त नहीं होती है लग गया तब के बिना क्षीण संवेदन करके क्षणता को प्राप्त नहीं होती है तो अशुद्धि को छीण करने के लिए जीवन में क्या चाहिए तब चाहिए हाँ तब चाहिए जरा भी कष्ट नहीं होता है योगा योगाभ्यास करते हैं गर्मी लगी कूलर लगा दिया और लगी क्या ए सी लगा दिया क्या तुम्हारा भजन हुआ भजन, भजन करके क्या प्राप्त किया ये भोग भोग की भो सामग्री तो प्राप्त कर ली लिया गोवर्धन में पंडित गया प्रसाद रहते थे और वो बहुत गर्मी पड़ती वृंदावन में उनके कमरे में वो भगवान कृष्ण के भरते थे श्री कृष्ण के छोटी इतनी बड़ी खिड़की थी और बहुत भयंकर गर्मी पड़ती उसमें बैठे रहते थे किसी ने बोला पंखा लगा दो मना किया पंखा लगा दो मना किया वो फिर जब बहुत लोग पीछे पड़े बताए जब मन यहाँ होगा तब ना सर्दी गर्मी का अनुभव होगा इसका मतलब सर्दी गर्मी हमको लगती, लगती है मन यहाँ है ना और मन जिसका भगवान में पहुंच गया तो लगेगी क्या तो बात खत्म हो गई सब जाम ठीक सुनाया गया हाँ लोग सुन रहे थे जीवन तो है ये हैं अब ये थोड़ा कर रहे हैं साधना और सब कुछ इकट्ठा करके चले जा रहे हैं इसका मतलब तो तुम्हारी साधना का फल तो यही होगा दृश्य प्रपंच है न थोड़ा बहुत तो ठीक है जितने भी साधना हो जाए कुछ सुविधा तो थोड़ी सी चाहिए भी लेकिन ऐसा थोड़ा सब कुछ इकट्ठे कर लिया जाए भोकसा में जरूरी हाँ तो वही तो होता ही है सब ये जितने बड़ा महात्मा उतने बड़ा क्या है उसका जो है प्रतंक चल गया है इसलिए तब का उपादान इसलिए सूत्र में सबको ग्रहण किया गया है इसलिए सूत्र में सबको ग्रहण किया गया है तब बहुत जरूरी है जीवन में हाँ पहले के साधकों में तब बहुत होता था अब जिस आश्रम में भोजन अच्छा मिलेगा उसी को लोग अच्छा मानते हैं तो ये यही जो है ना अपनी तपस्या की कपर्चिया सभी दे रहे हैं इस तरह के लोग <laughs> देखिएगा अब देखेंगे यहाँ पर चित्त चित्त चित्त चित्त चित्त अनेन अनेन इति मन्यते की निर्मलता का हेतु से क्या लेना है से क्या लेना है वह कप <laughs> सब कैसा होता है चित्त प्रसादनम चित्त की प्रसन्नता का हेतु चित्त की निर्मलता का हेतु चित्त की शुद्धि का हेतु चित्त प्रसादनम चित्त की शुद्धि का हेतु क्या अबाध मानम अबाध का अर्थ है शरीर इंद्रिय शरीर इंद्रियों की हानि ना करने वाला शरीर इंद्रिय की हानि ना करने वाला मतलब इतना ज्यादा जो है शरीर को कष्ट दिया की फिर वो साधना ही नहीं हो पाई साधना तो योग्य शरीर नहीं रहा तो कोई लाभ होगा इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्या आवाद मानम मतलब शरीर इंद्री के लिए आहानी अहानिकार शरीर इंद्री के लिए कैसा हो हाँ, क्योंकि यदि हानिकारक तब करेंगे तो क्या है कि अधिक रुपणता होने से साधना नहीं होगी लेकिन व्याधि हाँ, आ जाएगी इसलिए मना किया है लेकिन जिनको क्या है कि, कि किसी भी प्रकार ध्यान भजन में मन लगता ही ना हो तो उनको कठोर तब भी कहे गये है कहीं मर जायेंगे तो भजन नहीं होगा यदि मर गए ना तो अगला जन्म में तो संस्कार ठीक हो जाएंगे तुम्हारे अभी चंचलता कम हो जाएगी लेकिन जहाँ तक हो सके ऐसे ही तप करना ठीक है जो अबाध मानम जो शरीर इंद्री को हानि ना करें वो करना ठीक है साधक के लिए और लेकिन उससे भी यदि किसी का काम ना करे तो कठोर तप करके दे तो अगला जन्म तो ठीक होना ही है पर यदि इसी जन्म से काम हो जाए इसी शरीर से सब हो जाए इसलिए अबाध मानम कहा गया यहाँ है ना उनकी लगाएंगे चित्त की निर्मलता का हेतु चित्त प्रसादनम क्या अबाध मानम ऐसा कर लेना चित्र की प्रसन्नता का हेतु और शरीर इंद्री के लिए अहानिकारक वह तप तक है ना वह तप अने कर्क है इस योगी के द्वारा मतलब आचरणी है इस योगी के द्वारा योगी के द्वारा अनक क्या है योगी के द्वारा चित्र चित्त की प्रसन्नता का हेतु और शरीर इंद्री के लिए अहानिकारक तप योगी के द्वारा चित्त की प्रसन्नता का हेतु तथा शरीर इंद्री के लिए शरीर इंद्री को हानि न पहुंचाने वाला तप शरीर इंद्रिय को हानि न पहुंचाने वाला तप आचरणीय है या आचरण करने योग्य है कितने विशेषण है यहाँ पर आते तपाते अबाध मानम दो विशेषण है ना योगी के द्वारा चित्र की प्रसन्नता का हेतु तो और शरीर इंद्री को हानि न पहुँचाने वाला तप आचरणीय है? है ना कम ब्राह्मण विवरी ऐसा माना जाता है तो तप हो गया दो अच्छा आगे देखेंगे थोड़ा कल लो स्वाध्याय प्रणोवादी पवित्र नाम जप य स्वाध्याय का अर्थ है प्रणोवादी पवित्र मंत्रों का जप प्रणोज रामकृष्ण हरि विठल एक ओमकार सतनाम कुछ भी भगवान का नाम लिखना चाहिए प्रणोवादी पवित्र मंत्रों का जप वा मोक्ष शास्त्राध्यनम अथवा मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन करना है ना तो अब मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र कैसे शास्त्र है हाँ जिसमें जो वह तमाम वितंडा भरा वो खंडन मंडन वो मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र नहीं रहता है अहंकार प्रतिपादक हो जाता है शास्त्रों सभी है। कहते हैं पवित्र मंत्रों का जप करना और मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों का मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र उपनिषद है है ना? गीता है ब्रह्म सूत्र है व्याख्याकार उसको कुछ न कुछ कर देगा और ये शास्त्र है ये प्रणोवादी पवित्र मंत्रों का जब और मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों का अध्ययन ये क्या है स्वाध्याय वह लगाया अथवा ये दोनों ही स्वाध्याय है जो भगवान नाम जब करता है वो स्वाध्याय करता है की नहीं करता सीधी बात है वो भी स्वाध्याय है पहले भी आया था ना स्वाध्याय योगा मास प्रसंगानुसारदर्श भावनम में था ना तो वहाँ स्वाध्याय योगा मास में स्वाध्याय से जभी लिया गया था वहाँ पर और ये हो गया और ईश्वर प्रणधान प्रणधान क्या है ईश्वर प्रणधान पहले भी आया था तो वहाँ ईश्वर प्रणधान तक जप सदस्य भावनम रूप है और यहाँ ईश्वर प्रणधान क्या है देखो तथ सद भावनम भी कठिन है ना वो तो समय चित्त वाला साधक ही कर सकता है तो यहाँ ईश्वर समाधान क्या है सर्व क्रियाना परम गुरुओं अर्पणम परम गुरु कौन है ईश्वर कि परम गुरु ईश्वर में सभी कर्मों को अर्पित करना परम गुरु ईश्वर में सभी कर्मों को शास्त्र विधित जो कर्म है उनको निष्काम भाव से करके किसको अर्पित करे भगवान को अर्पित करे की हे प्रभु इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब आप ही कर रहे हैं या नहीं कर रहा हूँ और इसके द्वारा होने वाले कर्म इस शरीर के द्वारा होने वाले कर्म आपके ही कर्म है मेरे नहीं है मेरा कुछ नहीं है जो कुछ है सब आपका ही है निश्चित नहीं शास्त्र कर्मने बोला है शास्त्र कर्म काम है निष्काम भाव से किए जाते हैं शास्त्र कर्मों को कैसे करना है निष्काम भाव से निश्चित भी हो जाते हैं तो निषिद्ध कर्म तो करना नहीं चाहिए साधक को हो गया तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए यदि निषिद्ध हो गए तो उसका प्राश्चित करने को बताया गया है ऐसा है अब ध्यान देना प्रायश्चित करने को बताया गया निषिद्ध कर्म हो जाता है उससे तो प्रयास बताया गया आगे ध्यान देंगे कि सभी कर्मों को परम गुरु ईश्वर में अर्पित करना ईश्वर प्रधान है वह तत् फल संसा अथवा कर्म के फल का हाँ कर्म के फल का संन्यास मतलब कर्म के फल का त्याग कि है भगवान जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे नहीं चाहिए ये इसका फल मेरा नहीं है आपने किया है इसलिए फल भी आप ही जाने ये सब आपको अर्पित है इतना कुछ नहीं तो फल भी भगवान को अर्पित कर दे मतलब कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देना अन्य है हाँ इसमें और ध्यान देंगे सब स्वाध्याय इस प्रणदान ये क्रिया योग है और दो बत्तीस इसी पाद के बत्तीसवें सूत्र के व्याख्यान में भाष्यकार और समझाएंगे इन्हीं को ओम पूर्णवदम पूर्णविधम पूर्ण